आज 26 सितंबर दो गुरुवार का दिवस है और एक हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले कुछ हफ्तों से कृष्ण यजुर्वेदी तैतृय उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं जो कृष्ण यजुर्वेदी तैतृ आर्यणक के सातवें आठवें नवे अध्याय को तैतरीय उपनिषद कहते हैं जिसका पहला अध्याय जिसको हम शिक्षावल्ली के नाम से जानते हैं उसका अध्ययन हम वर्तमान में कर रहे हैं इसके तीन अध्याय हैं शिक्षावल्ली आनंदवल्ली और भृगुवली तो फिलहाल हम शिक्षावल्ली का अध्ययन कर रहे हैं शिक्षावल्ली वो है जो हमें वो योग्यता प्रदान करती है जिससे आगे आने वाली जो हमारी दूसरे और तीसरे अध्याय में ब्रह्म संबंधी ब्रह्म के स्वरूप संबंधी जो ज्ञान है वो हमको ठीक से समझ में आ सके अब तक हमने पढ़ा पहली बार कि हमने प्रार्थना कि सूर्य हमारे अनुकूल हो और हमारे अनुकूल हो इस राम ने उस वैदिक देवताओं से प्रार्थना की कि वे समस्त परिस्थितियां देवी देवता हमारे अनुकूल हो ताकि ये शिक्षा हमारे समझ में आ सके जिसका हम यहाँ अध्ययन करना चाहते उसके बाद शिक्षा का तात्पर्य बताया गया कि जिसके द्वारा हम वाणी का विकास होता है उसका विश्लेषण और उसके द्वारा न केवल शब्दों भाषाओं ग्रंथ का अध्ययन करना संभव होगा वरन इसके द्वारा हमें एक इन्साइट मिलती है एक अंतर्दृष्टि मिलती है जिसके द्वारा हम इस ब्रह्म के निरूपण करने के लिए जो भाषा का उपयोग किया जाता है उसे हम ठीक से समझ सकते क्योंकि संसारिक बात को समझने के लिए जो भाषा का उपयोग किया जाता है वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती हैं इसलिए ब्रह्म को समझने के लिए जो न केवल जो शब्दावली हो वरन हम जो एक कहते हैं बिटवीन द लाइन्स यानी हम बातों को चूँकि शब्दों से पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाते हैं इसलिए उसके तात्पर्य को उसको भावार्थ तो को हम समझ सकें उस योग्यता को विकसित करने के लिए शिक्षावली इसमें कुछ बातें अक्षर भरी लगती हैं कुछ रहस्यमय लगती हैं लेकिन इस सब के बाद भी उनका अपना एक विशिष्ट महत्व है और तब समझ में आता है जो गुरु के सान्निध्य में हम उस शिक्षावली को पढ़ते हैं समझते हैं तो जैसे अब तक हमने देखा कि शब्दों की उत्पत्ति होती है अक्षरों से जो अक्षर नज़दीक आते हैं उसके बाद में उनमें एक संधि होती है और फिर एक संधान होता है ये बात हम पिछले तीन हफ्तों में बार बार रिपीट भी कर चुके हैं कि दो शब्द जो शब्द बनता है उसमें एक पूर्व वर्ण होता है एक उत्तर वर्ण होता है दोनों के बीच में एक <sakthouse> संधि होती है फिर एक संधान होता है यानी उसमें उसका उच्चारण होता है और उस उच्चारण के द्वारा एक अर्थ का प्रक्षेपण होता है उस अर्थ का प्रसारण होता है जो और जो श्रोता होता है जो हमारा उद्देश्य होता है कि किसी श्रोता के प्रति उस अर्थ को प्रेक्षित करना तो वो उसमें जो अर्थ रूप से शक्ति है शब्द रूप से जो निर्जीव शब्द दिखाई देते हैं उनमें एक शक्ति रूप से जो उच्चारण होता है वो सामने वाले को वो बात समझ में आती है वो उसकी शक्ति है उस शब्द की शक्ति है और वही बात वही संधान उसका प्राण है उसकी आत्मा है अन्यथा शब्द निर्जीव शब्द में जीवन डालने वाला संधान होता है। ये बात हमने शिक्षावली में समझी थी ऐसे ही समझा था कि जैसे एक गुरु है एक शिष्य है गुरु इसलिए गुरु है कि उसका शिष्य है शिष्य इसलिए शिष्य है कि उसका गुरु है दोनों के बीच में विद्या का आदान प्रदान होता है इसलिए विद्या दोनों के संधि है और जो प्रवचन या संशय निवारण गुरु की ओर से होता है वही उसका संधान है वही उसका प्राण है उस रिश्ते की जान है इस तरह से हमने ये समझा था ऐसा ही संसार का हर रिश्ता संसार की हर वस्तु हर जोड़ जो द्वैत परक संसार में हमको दिखाई देता है वो सब कुछ ऐसी ही संधियों से बना हुआ है और उसमें जो प्राण है वो हमारी चेतना है वो विश्व चेतना है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो उस प्राण रूप से हर वस्तु के गुण के रूप में उसके अर्थ के रूप में जैसे हम देवी सूक्त में पढ़ते हैं कि या देवी स्वरूभूतेशु शक्ति रूपेण संस्थिता या सर्व या देवी स्वरूभूतेषु अर्थरूपेण संस्थिता जो शब्दों में अर्थ रूप से छिपी है जो समस्त ब्रह्मांड में शक्ति रूप से उपस्थित है वो देवी वहाँ पर उस हर वस्तु की हर अभिव्यक्ति की हर शब्द की वो आत्मा है और उसी का प्राण है वरना सब कुछ निर्जीव संसार है उस निर्जीव संसार में जो क्रिएटेड वर्ल्ड है उसमें जो संधान है वो शक्ति है कोई शब्द है उसका जब उच्चारण किया जाता है उससे कोई एक शब्द का अर्थ प्रेषित किया जाता है तो वो संधान है ये हमने पिछली बार पढ़ा था उसके बाद एक प्रार्थना परख चतुर्थ अनुवाद पढ़ा था जिसमें पढ़ा था कि हमें श्री दे, श्री को मेरे पास ला उसके बाद हर मंत्र के पद सुहा लिखा यानी कि वो कामनापरक और विद्यापरक दोनों तरह के मंत्रों की उपस्थिति के बाद स्वाहा कहना इस बात का प्रतीक है कि वो यज्ञ के लिए उपयोग भी किए जाते थे उस समय जब इन की रचना हुई थी या उनको जब उन्होंने अंतर दृष्टि से ऋषियों ने देखा सुना और उसको श्रुति नाम दिया और उनको लिपिबद्ध किया उस समय उनका उपयोग यज्ञ हवन करने के लिए होता था यज्ञ परमेश्वर से सीधा सीधा वार्तालाप है परमेश्वर से अनुग्रह की कामना है परमेश्वर से सीधा सीधा आवेदन है जो अग्नि है परमेश्वर का मुख है और उस अग्नि से हम परमेश्वर को भेंट देते हैं देवताओं को भेंट देते हैं और उसे बदले में हम अपनी कामना पूर्ति की अपेक्षा करते हैं तो जो कामना पूर्ति होती है हमारी कामनाएं एक तंत्र की होती है सांसारिक कामनाएँ और आध्यात्मिक कामनाएँ यहाँ पर उन्होंने दोनों के लिए कहा है इस चतुर्थ अनुवाद में कि जब हम सांसारिक कामनाएँ करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में वृद्धि हो हमारे योग्यताओं में वृद्धि हो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो हमारे धन धान्य में वृद्धि हो हमारे घर खेत खलिहान पशु इत्यादियों की वृद्धि हो और तदंतर हम फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरी बुद्धि में वृद्धि हो मेरी प्रज्ञा में वृद्धि हो और साथ ही साथ मेरा सुना हुआ स्थिर हो यानी मैं जो प्रवचन सुनूं, जो परमेश्वर की बात सुनूं, जो मैं सत्य वचन सुनूं, जो सत्य संभाषण सुनूं, वो सत्य संभाषण मेरे लिए स्थाई हो मेरे हृदय में वो स्थिर हो स्थिर ही ना हो बल्कि उसका अर्थ रूप से जो उसमें संधान है जो शक्ति छिपी है अर्थ रूप से वो शक्ति मेरे लिए अनुकूल हो ताकि मैं उस शक्ति के अनुकूल जीवन यापन कर सकूँ क्योंकि जब तक उसमें संधान नहीं है किसी विद्या में संधान नहीं है तब तक वो विद्या मात्र आपका पांडित्य बढ़ा सकती है जैसे हम कुछ भी बात कहें उससे हमारा कुछ भी भला नहीं होगा जब तक कि उस बात के अनुकूल हम आचरण न करें उस बात के अनुकूल हमारा व्यवहार न हो उस बात के अनुकूल हम जीवन यापन न करें तो जब तक हम जीवन यापन करने के लिए उन बातों का सहारा लेते हैं तभी उसका संधान होता है अन्यथा वो चीज़ें हमारे लिए मात्र बौद्धिक जुगाली हो जाती हम उन बातों को रट लेते हैं और फिर उनको उगल देते हैं तो उससे हमारा या किसी का कोई भला नहीं होने वाला तो उसमें जो संधान है वो अर्थ रूप से है और शक्ति रूप से उसमें जो तत्व छिपा है उसकी विद्या की आत्मा छिपी है वो हमको मिले ये हमारा चतुर्थ अनुवाद का प्रार्थनी विषय था हमारी प्रार्थना थी कि हमारा सुना हुआ स्थिर हो और ब्रह्मचारी गण मेरे और आएं, जैसे कि एक निचले स्थल पर जल अपने आप चला आता है बरसात का जल निचली ओर अपने आप चला आता है ऐसे ही मेरे और सत्पुरुष आम हैं मेरी ओर ब्रह्मचारीगण आवें मेरी ओर गण आवें ताकि मेरा उनसे सानिध्य हो मैं सत्यवचन सुनूं, मैं प्रवचन सुनूं, मेरा उनसे सान्निध्य हो जो मेरे जीवन को सार्थक करे इस प्रकार का हमारा चतुर्थ अनुभव था उसमें हमारी अंत में इच्छा थी कि मैं यश यशस्वी हूँ क्योंकि यश जो है सांसारिक यश तो है जो हमारी सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा से प्रतिबिंबित होता है और दूसरा हमारा आध्यात्मिक यश है जब हमारे हृदय के अंदर एक परमेश्वर का वास होता है जिसे हम अनुभूति इसके रूप में महसूस करते हैं और उसके बाद मनुष्य का जो प्रतिभा मंडल है वो उसको प्रसारित करता है उस, उस प्रतिभा मंडल के आसपास है ना और के आसपास जो बैठता है जो मिलता है जो उनसे चर्चा करता है उन लोगों से वो स्वयं उससे प्रभावित हो जाता है स्वयं उसको उस आनंद में डुबाने की क्षमता मिल जाती है इस तरह से वो प्रार्थना करता है अंत में कि हे परमेश्वर मुझे उस प्रतिभा से आवेशित कर ताकि मैं उन लोगों को वो बात कह सकूँ जो तूने मुझे सिखाई है या जो ब्रह्मचारियों ने या ऋषियों ने मुझे बताई है वो बात मैं और लोगों तक पहुँचा सकूँ ताकि मैं तेरे प्रेम का तेरी विद्या का ग्राहक और वाहक बन सकूँ इस तरह हमारी ये चतुर्थ अनुवाद था जिसके द्वारा हमने यहाँ पर इस प्रार्थना को संपन्न किया उसके बाद हमारा जो पंचम अनुवाक था जिसको अपन ने पिछली बार पढ़ा वो है इसका गायत्री मंत्र का ओरिजिन गायत्री मंत्र हम अक्सर पढ़ते हैं ओम भूर्भु स्व तत्सवितुर्यम भरगोदेव देवस्य धीम ही धियो यो न प्रचोदया इस तरह हम पढ़ते हैं इसमें तीन शब्द मुख हैं भू भू और स्व और इसके बाद हैं कहते हैं कि मुख्यतः तीनों को व्याहृतियाँ कहते हैं ये तीन व्याहृतियाँ ये व्याहृति ब्रह्म के क्रिएशंस हैं ये मैनिफेस्टेशन है या अभिव्यक्तियाँ हैं ब्रह्म की ये तीन अभिव्यक्तियाँ हैं कैसी अभिव्यक्तियाँ हैं एक भू यानी ये धरतीलोक भुआ यानि अंतरिक्ष लोग और सुह यानि द्यूलोक या स्वर्गलोक यानी इन तीन लोक की बात हम जब बात करते हैं तो धरती अंतरिक्ष और स्वर्गलोक ये तीनों अभिव्यक्ति आए हैं परमेश्वर की और इस अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने वाला उसको मह कहते तो इस मह को जानने वाला पिछली बार जैसे हमने पढ़ा था कि मह को जानने वाला महाचामस्य नामक ऋषि था महाचामस्य जो महाचमस ऋषि का पुत्र था और वही महाचमस्य ऋषि था जिसने सबसे पहले ये बताया कि मह से भूह भूह और सुह तीनों का तीनों की अभिव्यक्ति हुई दोनों का ओरिजिन है मह और मह क्या है ब्रह्मस्वरूप मह सबका ओरिजिन ब्रह्मा हृणगर्भ रूप है जहाँ से पूर्ण विकसित संसार ने जन्म लिया वो संसार की योनि है, वो संसार का जन्म स्थान है जहाँ से संसार बना है इसलिए वो मह कहलाता है और मह को समझने के लिए यहाँ पर हमने तो समझा था कि जो पृथ्वी है मह है अंतरिक्ष है स्व है और जो यानी स्वर्ग है वो स्व है और महा आदित्य है क्योंकि आदित्य से ही समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि आदित्य के द्वारा ही तीनों लोग प्रकाशित होते हैं आदित्य की शक्ति यानी सूर्य की शक्ति से ही सूर्य के द्वारा प्रसारित ऊर्जा से ही समस्त तीनों लोग शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी शक्ति से समस्त संसार चलायमान होता है हम सोचने की बोलने की चलने की कार्य करने की जीवित रहने की समस्त शक्तियाँ उसे से प्राप्त होता है आगे हम ये भी जानते हैं कि वो वायु रूप से है प्राण वायु अपान वायु व्यान वायु हमारे शरीर में है लेकिन ये तीनों वायु का ओरिजिन क्या है अन्न है कि अन्न के द्वारा ही हमारे शरीर में प्राण का स्थायित्व तो होता है जब तक अन्न है तो हमारे शरीर में प्राण बने रहते हैं अन्न के द्वारा वो पोषित होते हैं इसलिए अन्न को ब्रह्मरूप कहा गया है क्योंकि अन्य के द्वारा ये प्राण पोषित होते हैं जहाँ तक ये संसार का सवाल है संसार में इस द्वित प्रक संसार में प्राण को पोषण करने वाला अन्न है जैसे कि तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला आदित्य है वैसे ही चंद्रमा है जो समस्त ज्योतियों को प्रकाशित करता है वो जैसे अग्नि वायु सूर्य ज्योतियां हैं और चंद्रमा इन ज्योतियों का स्वामी कहलाता है कि ये समस्त संसार की ज्योतियां चंद्रमा से पोषित होती हैं संवर्धित होती हैं ऐसे ही ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद ये तीन वेद परमेश्वर की रचनाएं हैं जैसे कि भू स्व धरती अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक हैं ऐसे ही तीन वेद परमेश्वर के रचित हैं तीनों वेद ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद और ब्रह्म जो वो इनका रचयिता है ब्रह्मा स्व है भू भु और स्व के रूप में तीन वेद हैं और मह के रूप में या संवर्धक के रूप में ब्रह्म है इस तरह एक विजन डेवलप करने के लिए एक दृष्टि विकसित करने के लिए बात कहेंगे हम इन बातों को अगर हम तार्किक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना इनको तार्किक दृष्टिकोण से देखने का कोई उपयोग है क्योंकि यहाँ तर्क का कोई विशेष मायना नहीं है यहाँ हमारी एक अभिन्नता की दृष्टि का विकास करने का उद्देश्य लेकर कोई बात कही गई है ये व्याहृतियाँ कहलाती है भू स्व और मह ये व्याहृतियाँ हैं व्याहृति का शाब्दिक मतलब होता है कथन या अभिव्यक्तियाँ यहाँ अभिव्यक्ति किसकी है ये परमेश्वर की अभिव्यक्ति परमेश्वर का कथन है जैसे एक कविता किसी कवि की अभिव्यक्ति हो सकती है एक लेख किसी लेखक की अभिव्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए ये दुलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी ये परमेश्वर की अभिव्यक्तियाँ जैसे कि उसकी रचनाएं हैं परमेश्वर की कविताएँ हैं ये व्याहृति रूप से ब्रह्म की उपासना है यानी परमेश्वर की जो सर्वोच्च परमेश्वर जिसको हम यहाँ पर उपनिषदों में ब्रह्म कहते हैं उस ब्रह्म की उपासना है व्याहृति रूप से यानी कथन के रूप में परमेश्वर की उपासना या अभिव्यक्ति के रूप में परमेश्वर की उपासना क्योंकि ये समस्त ब्रह्मांड परमेश्वर की अभिव्यक्ति है ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है तीन लोग प्रतीक हैं अभिव्यक्ति के तीन लोग प्रतीक हैं परमेश्वर की रचना के तो तीनों एक स्रोत से निकले हैं और वही स्रोत मह कहलाता है जो ब्रह्म है तो हमको ब्रह्म को समझने के लिए संसार को समझते हैं क्योंकि संसार को समझेंगे तो उसमें जो यूनिफिकेशन या उसमें जो एकता दिखाई देगी उसके द्वारा हमको ब्रह्म समझ में आएगा इसलिए कहते हैं कि समस्त अभिव्यक्ति को हम अगर देखें तो वो ब्रह्म है और उसका समस्त का स्रोत मह है यानी जो उसको संवर्धित करता है या उसको जन्म देता है वो मह है यानी मह वो ओरिजिन है मह वो हिरण्य गर्भ है जहाँ से ये समस्त संसार अपना स्वरूप प्राप्त करता है यानी ये समस्त अभिव्यक्तियाँ परमेश्वर की अभिव्यक्तियाँ हैं जो मह से निकल कर गर्भ से निकलकर इन अभिव्यक्त परिस्थितियों में जिसमें हमको दिखाई देती है हम जिसका अनुभव कर सकते हैं उस परिस्थिति तक आती है तो वो हमको परसेप्टिबल यूनिवर्स दिखाई देता है जिसका हम परसेप्शन कर सकते जिसका हम अनुभव कर सकते हैं जैसे ठोस वस्तु है पत्थर का हम अनुभव कर सकते हैं वायु का अनुभव कर सकते हैं सूर्य का अनुभव कर सकते हैं इन सब अनुभूत व्यक्तियों इन अनुभूत वस्तुओं का स्रोत वो स्रोत है मह यानी संसार का स्रोत मह के रूप में जाना जा सकता है और हम गायत्री मंत्र में इसी परमेश्वर की एकता का गान करते कि उस परमेश्वर ने जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है जो द्रोक बनाया है जो अंतरिक्ष बनाया उन सब में उसको बनाने वाले की यहाँ महिमा का गुणगान करते हैं वही मूल रूप से गायत्री मंत्र का तात्पर्य है। अब इसके बाद में हमने जो पंचम अनुवाद पढ़ा जिसको बताया था कि महाचाम से ऋषि ने मह को जाना इसलिए यहाँ पर हम उस ऋषि की उपासना भी करते हैं उसका स्मरण करते हैं उसका धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमको अद्वैत दृष्टि प्रदान किए क्योंकि भूहुह और स्वह तो हमको दिखाई देते हैं या उनको अनुभूति हम जानते हैं कि संसार का क्रिएशन है संसार हमको जो रचित संसार को दिखाई देता है पर रचनाकार हमको दिखाई नहीं देता एक कविता दिखाई दे रही है लेकिन हमको पता नहीं इसने किसने रची है तो उस कविता को रचने वाले से हमको मिलाने वाला वो ऋषि है उसका नाम है महाचामस्य इसलिए हमको उस महाचामस्य ऋषि को स्मरण करना उसको धन्यवाद देना ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य का उपनिषद के ऋषि निर्वाह करते हैं और उस ऋषि को स्मरण करते हैं कि जिसने हमें ये अद्वैत दृष्टि दी उसका नाम था महाचामस्य इसके बाद में हमने अगले उपासना का जो तरीका है अब इसमें ध्यान से समझें कि हमने यहाँ ब्रह्म को समझने के लिए पहले कैसा समझा कि शब्दों के द्वारा संधियों के द्वारा उसमें संधियों में संधान के द्वारा कि दो शब्द पास में आए दोनों के बीच में संधि हुई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई ये क्या हुआ हमारा शब्दों के द्वारा शब्दों के व्याकरण के द्वारा हमने परमेश्वर को समझने का तो प्रयास किया दूसरा हमने व्याहृतियों के द्वारा समझा व्याहृतियाँ क्या है वो कथन है एक्सप्रेशन है वो मैनिफेस्टेशन है जो अभिव्यक्तियाँ हैं जो परमेश्वर की अभिव्यक्तियाँ हैं ये संसार है अंतरिक्ष है जो हमको दिखाई देता है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं उन अनुभव कर सकने वाली वस्तुओं के द्वारा उस अनुभव करने वाली वस्तुओं के जनक का स्मरण करते हैं कि वो कहाँ से निकली उसके स्रोत के बारे में जानते हैं तो ये के द्वारा ब्रह्म तक पहुँचने का या ब्रह्म के हृदय में हमारे हृदय में ब्रह्म की अवधारणा का स्थापन करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं तो दूसरी है व्याहृतियों के द्वारा हमारा परमेश्वर की उपासना अब तीसरी आती इसके बाद में आती है कि पांत तो उपासनाती जो यहाँ लिखी है अपने पांत तो उपासना पांत तो उपासना का यहाँ पर मतलब यही है कि हम इन पांच चीज़ें हमको अलग अलग दिखाई देती है और इन पांच चीज़ों में उसका मूल एक हम हर जगह पर यहाँ पर देखेंगे हम समस्त ब्रह्म को जानने की जितनी हमारी प्रयास है जो हमारी योग्यता उत्पन्न करने के बारे में हमारे जितने प्रयास हैं उन सब में एक बात मूल है कि हम भिन्नता के बीच में उस अभिन्नता को ढूंढ रहे हैं अगर हमको ये बात ध्यान में आ जाए कि सारी बातें ठीक से शिक्षावल्ली के समझ में आ जाएंगी कि हम भिन्नताओं के बीच में अभिन्नता को खोजने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं कि हमको जो कुछ डाइवर्सिटी दिखाई देती है भिन्नता संसार में दिखाई देती उस भिन्नता के बीच में उस भिन्नता को पैदा करने वाला जो अभिन्न है उन सबसे उन सबसे अभिन्न है और वो समस्त वस्तु में उससे अभिन्न है जैसे कोई भी अपने क्रिएटर से अभिन्न अभिन्न नहीं हो सकता एक फल है वो जड़ से अभिन्न नहीं हो सकता एक डाली है वो भी किसी जड़ से अभिन्न नहीं हो सकती एक उसकी शाखा है पेड़ की वो भी अपने जड़ से अभिन्न नहीं हो सकती आगे इसमें अन्य आगे आने वाली वलियों में वृक्ष के रूप में भी परमेश्वर की कल्पना संसार की कल्पना की जाएगी कि रचित संसार है जो वृक्ष के रूप में है तो हम उस वृक्ष के बीज की उपासना करेंगे हम जानेंगे कि वृक्ष का जो बीज है वही उपास्य है अगर वृक्ष के उपास है तो फिर वृक्ष का बीज ही उपास्य है क्योंकि समस्त वृक्ष तो उसी का उसी की अभिव्यक्ति उसी का क्रिएशन है उसी उसी का मैनिफेस्टेशन है उसी की अभिव्यक्ति है इसलिए हम डाइवर्सिटी से भिन्नता से अभिन्नता की ओर की यात्रा करने की योग्यता प्राप्त करते हैं वही शिक्षा वाली है तो इसमें हम लोकपाल की बात करते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष दुलोक दिशाएं और अवंतर दिशाएं जैसे हमको दिखता है पृथ्वी है अंतरिक्ष है दुलोक है अब इसके अलावा हमको क्या दिखाई देता है दिशाएँ दिखाई देती हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हम जहाँ धरती पर बैठे हैं हमको चार दिशाएँ देती हैं इसके अलावा ऑब्लिक दिशाएँ अवान्तर दिशाएँ दिखाई देती है कि ईशान आदमी इस तरह हमको चार दिशाएं दिखाई देती हैं इसके अलावा हमको ऊर्द्व दिशा और अधो दिशा भी दिखाई देती है ऐसे दस दिशाएं कही जाती हैं ऐसे दसों दिशाओं के बारे में हम बात करें तो ये ये समस्त दिशाएं मिलके के लोकपान्त तो कहलाते हैं यानी इस लोक का मतलब होता है जिस संसार में हम रहते हैं सृष्टि उस सृष्टि में पाँच चीज़ें हमको सृष्टि में धरती अंतरिक्ष धुलोक दिशाएं और अवांतर दिशाएं, ये पांच चीज उसका पांच पाँत हो गया ऐसे देवता अग्नि, वायु, आदित्य चंद्रमा नक्षत्र ये देवता हैं पर इन समस्त देवताओं को रचने वाला पुनः वही ब्रह्मा है जिसके द्वारा ये पांचों देवता अपना अपना देवत्व प्राप्त कर ऐसे ही अधिभूत पांत जिसमें हम जल औषधि वनस्पति आकाश और आत्मा को लेते हैं यहाँ आत्मा का मतलब उस विराट से उस विराट पुरुष से है जो इस संसार की यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उससे हमारा मतलब यहाँ पर तो उस विराट पुरुष अग्नि वायु आदित्य और चंद्रमा ये मिलके के यहाँ पर देवता पांच तक कहलाते हम फिर यहाँ पर कोई विशेष ज़्यादा वर्णन अथवा तर्क में नहीं जा सकते इसमें क्योंकि यहाँ हमारा महत्व इन बातों के तर्क में ले जाने में नहीं है कि देवताएँ पाँच ही हैं क्या इनको देवता क्यों कहेंगे या इसके अलावा और जो देवता हैं क्या वो देवता नहीं है इन प्रकार की बातों का यहाँ कोई मायने नहीं महत्व इस बात का है कि हम आसानी से जिन चीज़ों को देखते हैं नक्षत्र हमको आसानी से दिखाई देते हैं चंद्रमा आदित्य हमको दिखाई देते हैं धरती दिखाई देते तो उन देवताओं को उनके स्रोत से जोड़ना और उसके द्वारा हमको एक अभिन्नता की दृष्टि का विकास करना ये यह हमारा यहाँ पर उद्देश्य है इसके बाद अलावा एक अधिभूत पांत कहलाता है जिसमें जल औषधि वनस्पति आकाश और विराट आत्मा इसके आगे अध्यात्म पाक्त है जिसमें उसके तीन हिस्से हैं एक वायु पांग, जिसमें हम पांच प्राण जिसके बारे में हम जानते हैं पांच प्राण वायु हैं हमारी प्राण अपान उदान समान और व्यान ये पांच प्राण वायु, ये भी फिर पाक्त कहलाता है पंक्ति छंद का बारे में हमने सुना होगा जिसके पांच स्टेंजा होते हैं पाँच लकीरें होती हैं जिसके द्वारा उसको गाया जाता है वो पंक्ति छंद कहलाता है कहने का तात्पर्य यह है कि इस पांत उपासना का मकसद ये है इसका उद्देश्य यह है कि वे संसार को हम एक छंद समझें ये संसार एक छंद है जो परमेश्वर ने रचा है जिसमें जब एक कविता लिखी जाती है तो उसमें एक छंद होता है उसमें शब्द होते हैं उसमें एक लय होती है और उसमें एक अर्थ होता है कोई भी कविता निरर्थक नहीं होती उसका कोई ना कोई अर्थ होता है जिस अर्थ के द्वारा वो अपने भावों का संप्रेषण करता है एक कवि है उसके हृदय में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को वो दूसरों के हृदय तक पहुंचाना चाहता है इसलिए वो रचना करता है उस रचना में उसको आत्मिक आनंद प्राप्त होता है ऐसे ही यहाँ परमेश्वर इन वायुओं की रचना करता है इन देवताओं की रचना करता है इन लोगों की रचना करता है इन औषधियों की वनस्पतियों की धरती की चंद्रमा की रचना करता है ताकि इसके द्वारा वो अपने आनंद में वृद्धि प्राप्त करते हैं हम कहेंगे परमेश्वर तो पूर्ण आनंद रूप है तो उसको आनंद में वृद्धि कैसे मिलेगी इस प्रश्नों को हम कई बार पहले भी व्याख्या कर चुके हैं पहले भी समझने का प्रयास कर चुके हैं कि परमेश्वर पूर्ण आनंद की स्थिति में होता है जिसको हम महेश्वर स्थिति कहते हैं जहाँ पर कि वो न तो उसकी कोई अभिव्यक्ति है न उसकी कोई इच्छा है न उसमें कोई हलचल है तो वो पूर्ण आनंद की स्थिति में होता है लेकिन यहाँ इस पूर्ण आनंद में भी एक कमी है और वो क्या है कमी ये बहुत गहरे से विचार से सोचने की बात है कि उस स्थिति में परमेश्वर के पास क्या कमी हो सकती उसके पास अधूरा होने की कमी उसके पास प्यास नहीं थी उसके पास अधूरापन नहीं था और इतने आनंद के बाद भी एक आनंद की कमी थी और वो आनंद था अधूरेपन से पूर्णता की और अग्रसर होने की कमी एक आनंद होता है जब कुछ न हो और कुछ मिले तो एक आनंद आता है उस आनंद की कमी थी क्योंकि उसके पास कोई कमी नहीं थी कोई प्यास नहीं थी कोई डिज़ायर नहीं थी तो उस परिस्थिति में उसमें एक प्रकार की हम जो संसारिक भाषा में बोलते हैं बोरियत थी पूर्ण आनंद में भी एक उदासीनता थी क्योंकि अब इससे ज़्यादा आनंद मिल नहीं सकता क्योंकि आनंद का स्रोत तो वो है समस्त आनंद है उसके पास इसके ज़्यादा कोई आनंद हो ही नहीं सकता हम कहेंगे फिर भगवान ने संसार रचा क्यों तो उसने सोचा कि एक ही चीज़ की मेरे पास कमी है पहले मैं अधूरा हूँ तो एक कमी पूरी होए फिर अधूरे से पूर्णता की ओर अग्रसर हों उसने इसके लिए प्रत्येक स्वरूप चंद्रमा की रचना की वो पूर्णता को प्राप्त होता है फिर अधूरा होता है फिर पूर्णता की ओर अग्रसर होता है फिर पूर्णता को प्राप्त होता है फिर अधूरा होता है ये सोलह कलाएँ हैं जो चंद्रमा की वो परमेश्वर का मन है परमेश्वर का मन है जो पूर्णता से अपूर्णता की ओर जाता है और फिर अपूर्णता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है और जो अपूर्णता से पूर्णता और पूर्णता से अपूर्णता की यात्रा करने में पूर्ण सक्षम है वही शिव जो पूर्ण है वो शिव नहीं है वरन जो अपूर्ण भी है और पूर्ण भी है और पूर्ण से अपूर्ण और अपूर्ण से पूर्ण होने की जिसमें पूर्ण क्षमता है वही शिव है इसलिए शिवतों की परिभाषा वो कभी कहीं आसमान पर छत पे बैठा या खाली संतों का या सद्गुरुओं का ही आशीर्व को आशीर्वाद देने वाला कोई परमेश्वर नहीं है वरन वो नीचे से नीचे या उच्च से उच्च समस्त लोग को जो अच्छे हैं बुरे हैं सबका पोषक है जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव है उन सबका स्रोत है जो भूत पिशाच हैं वहाँ से लेकर जो देवता ऋषि हैं उन सबका स्रोत है उन सबका आधार है उन सबको सहायता देता है सबका वो पोषक भी है और आधार भी है आलम्बन भी है इसलिए वो पूर्ण शिल तो पूर्णता की परिभाषा कभी अधूरेपन से नहीं ली जा सकती अगर हम कहें कि क्या वो इतना पूर्ण है कि अपूर्ण हो ही नहीं सकता तो फिर वो पूर्ण है ही नहीं पूर्ण तो वो है जो अपूर्ण भी हो सके और पूर्ण भी हो सके इसलिए चंद्रमा ही परमेश्वर का मन है जो उसका समस्त मन का प्रतीक है जो वो पूर्ण भी होता है अपूर्ण भी होता है जब तक ये सृष्टि है तब तक परमेश्वर का मन और जब उसका मन होगा तब वो उस सृष्टि को वापस अपने हाथ में समेट लेंगे और जब तक सृष्टि है तब तक ये चंद्रमा रूप से परमेश्वर का मन हमको दिखाई देता रहता है अभी कभी भी किसी कवि को देखो वो चतुर्दशी के चंद्र से सौंदर्य की तुलना करते हैं पूर्णिमा के चंद्र से कम बल्कि चतुर्दशी के, चतुर के चंद्र से ज़्यादा क्योंकि पूर्णिमा के चंद्र में एक उदासीनता है क्योंकि अब उसको मालूम है कि अब आगे और बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं इसमें आनंद पूर्णता को प्राप्त हो गया अब अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद अब नहीं मिल सकता लेकिन चतुर्दशी के चंद्र पूर्णता के अत्यधिक करीब हैं आपको अपने अनुभवों से ध्यान होगा कि जब कभी हम किसी कार्य को संपन्न करने जाते हैं और बिल्कुल वो संपन्नता के करीब हो जाते हैं तो हमारा उत्साह हमारा आनंद चरम पर पहुंच जाता कि बस अब होने ही वाला है ये काम बस अंतिम कदम है आप क्रिकेट देखते हो तो लगता है बस अंतिम और बचा दो रन बचा बनाने हैं तो आनंद ही आनंद हमको बस उस समय हमारा उत्साह चरम पर पहुँच जाता है मालूम है कि अब बस हम जीतने ही वाले ऐसे ही जब चतुर्दशी का चंद्र होता है तो वो अपने उत्साह के चरम पर होता है एक तो वो पूर्णता के अत्यधिक करीब है और दूसरा अभी पूर्णता की ओर अग्रसर भी हो रहा है इसलिए उसको अग्रसर होने का आनंद भी प्राप्त है इसलिए चतुर्दशी का चंद्र सौंदर्य का सबसे बड़ा उपमा है तो ये सब हमारे उपांत रूप से उपासना यानी कि परमेश्वर ने ये जो छंद रूप से परमेश्वर ने संसार बनाया है जो सृष्टि बनाई है वो एक छंद की तरह है एक कविता की तरह है और उस कविता को समझने के लिए कहते हैं कि एक चक्षु श्रोत्र मन वाक त्वचा ये हमारे इंद्रिय पांत है ये हमारे चर्म मांस इस्नायु, अस्थि मज्जा ये हमारे शरीर के धातु पांत हैं और ये तीनों इंद्रिय धातु धातुपांत और वायु वायुपांत जो हमारे शरीर के भीतर पाँच वायु हैं इनको मिला अध्यात्म पांग कहा जाता है लेकिन ये एक प्रकार से कहें कि इन सबको मिलाएँ तो ये एक प्रकार की काव्य रचना है जैसे एक संसार वैसी काव्य रचना है जैसे एक कवि अपनी कविता करता है अब इसके बाद में अष्टम अनुवाद आता है जो अगला अनुवाद है जो हमने पहले तो क्या पढ़ा शब्दों की संधि रूप से और संहिता रूप से परमेश्वर के स्वरूप को समझाया जो उसमें प्राण रूप से उपस्थित है शब्दों में अर्थ रूप से उपस्थित है उसके बाद हमें व्यहारती रूप से ब्रह्मा की उपासना की जिसमें हमने भू भू सुहा मह के रूप में परमेश्वर को समझने का प्रयास किया कि महा ही है जो समस्त अभिव्यक्ति का स्रोत है उस पर पांत रूप से हमने एक छंद के रूप में परमेश्वर की कल्पना की कि इस छंद के रचयिता का नाम जब हमको एक कविता दिखाई देती तो हम जानते हैं कि कवि तो है अन्यथा कविता होती कैसे अगर कोई अगर यहाँ पर आप आओ अगर आश्रम के दरवाजे खोलो और आपको टेबल पर रखी एक कविता लिखी देख जाए तो सीधा सीधा प्रश्न उठेगा किसने लिखी क्योंकि यहाँ लिखने वाला कोई तो आया था जो ये कविता लिख कर चला गया अगर ये कविता लिखी है तो कोई कवि जरूर है ऐसे है ये संसार नामक छंद को जब हम देखते हैं तो हमको इस छंद के रचयिता उस कवि का स्मरण होना स्वाभाविक है तब तो हम जानते हैं कि इसको संसार को अभिवक्त करने वाला मह से परमेश्वर है इसलिए यहाँ पांत रूप से परमेश्वर की उपासना अब यहाँ ओंकार के रूप में परमेश्वर की उपासना इस बारे में अब हम थोड़ा सा आज का जितना भी समय इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ओंकार के रूप से परमेश्वर की उपासना की जाती है ओंकार जैसे कि गुरुजन कहते हैं कि ओंकार परमेश्वर के हस्ताक्षर है। इसे सिग्नेचर ऑफ ब्रह्मा ब्रह्मा अगर कहीं अपने हस्ताक्षर करेगा तो क्या लिखेगा हमारे गुरुदेव कहते थे कि वो ओम लिखेगा कहीं भी अगर परमेश्वर को बोले भगवान दस्खत कर दो इस, पे। इस पर इस डॉक्यूमेंट पर सैग्नेचर करो तो ओम करके लिखेंगे ना तो ओम सबसे पहली बात है ओम परब्रह्म के हस्ताक्षर ओम शब्द होने के बावजूद स्वयं परब्रह्म है वो परब्रह्म भी है और अपरब्रह्म भी है और दोनों का सेतु भी है दोनों का आलंबन भी है अपरब्रह्म को आलंबन की जरूरत है परब्रह्म को तो आलंबन की जरूरत नहीं है परब्रह्म से तो ओम उत्सर्जित है लेकिन अपर ब्रह्म को आलंबन की जरूरत है यहाँ इस बात को ठीक से एक मिनट के लिए ले समझ लें कि वो तो सब आधारों का आधार है समस्त सृष्टि उस पर आधारित है समस्त वाणी उस पर आधारित है समस्त अभिव्यक्ति उस पर आधारित है वो किसी और पर आधारित नहीं मैं मेरे पिता पर आश्रित हूँ उनसे पैदा हुआ हूँ मेरे पिता उसके पिता पर आश्रित हैं उनसे पैदा हुए हैं लेकिन उसका पिता कोई नहीं है क्यों वो स्वयं भू है स्वयं स्वयंभू है वो स्वयं का पिता भी है स्वयं का रचनाकार भी है क्योंकि वो और किसी से उत्पन्न नहीं हुआ तो ऐसे वो सबका आधार है इसलिए वो ओम उससे प्रसरित हुआ है उससे निकला है उसकी आवाज़ है परमेश्वर की वाणी है लेकिन ओम परमेश्वर ही है परमेश्वर की उपस्थिति का सबूत है लेकिन हम कहें कि संसार संसार तो स्वयं उद्भूत है इससे परमेश्वर से जब उससे निकला है तो इसको आधार की ज़रूरत है क्योंकि जो जन्म लेता है वो किसी पर आधारित होता है जो अजन्मा है जो निर्भव है निर्वेर है अकाल है अजन्मा है शैभव है स्वयंभु है उसको किसी और के आधार की जरूरत नहीं है लेकिन जो संसार है जिसको हम यहाँ पर अपर ब्रह्म कहते हैं अपर ब्रह्म ने जो ब्रह्म तो है संसार एक पत्थर भी ब्रह्म है क्योंकि इसके सिवा उसकी और कोई रियल आइडेंटिटी नहीं है वास्तविक परिचय तो ब्रह्म ही है एक धूल के कण का एक रेत के कण का भी वास्तविक परिचय तो ब्रह्म ही है लेकिन इसको अब आधार की जरूरत है तो वो आधार ओम ओम वो आधार है जिस पर समस्त संसार आधारित है यानी समस्त परब्रह्म को ओम का सहारा है इस ओम से वो निक्षिप्त होता है बाहर निकलता है ओम से ही वो जन्म लेता है और अंततः उसी में वो समा जाता है इसलिए ओम परमेश्वर की वाणी है स्वयं परमेश्वर है परमेश्वर की अभिव्यक्ति है और ओम के द्वारा ये समस्त संसार या अपर ब्रह्म अपना आधार लेता है ओम पर वो समस्त पर आधार लेता है इसके अलावा ओम को समस्त ऋषिगण इसलिए उच्चारित करते हैं कि मैं ब्रह्मा को प्राप्त करूँ जो ब्रह्मा को प्राप्त करने का इच्छुक होता है वो ओम का सहारा लेता है क्योंकि वो संसार का सहारा लेता है पूरा संसार जिसका सहारा लेता है मैं उसी का सहारा क्यों न लूँ इसलिए वो ओम बोलता है ओम बोलने का तात्पर्य होता है कि जब संसार जो सहारा ग्रहण करता है समस्त संसार जिस पर टिका है तो मैं किसी और का सहारा क्यों लूँ मैं उसी का सहारा लूँ वही मुझे परमेश्वर तक ले जाएगा क्योंकि समस्त संसार ओम पर टिका है और ओम स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर की वाणी है तो मैं ओम का सहारा लूँ ओम का उच्चारण करूँ ताकि मैं भी उस परमेश्वर तक पहुंच सकूं इसलिए वो ओम बोलता है ओम बोलने का मतलब होता है कि हे परमेश्वर मैं ब्रह्मों को प्राप्त करूं ये उसकी आंतरिक हृदय की इच्छा होती है कि मैं ब्रह्मों को प्राप्त करूं संसारिक कामना नहीं है मुझे अब एक ही कामना है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं ऐसे ही जो ऋत्विक होते हैं जो यज्ञ करवाते अध अध कहते हैं उनको जो यजुर्वेद पर आधारित यज्ञ करवाते हैं और वो प्रतिगर करते हैं यानी जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो ओम कहते हैं कैसे जब किसी ने यजमान ने कहा कि मुझे यज्ञ करना है तो आध्र्यु कहते हैं ओम यानी वो उसको तस्दीक करते हैं एंडोर्स करते हैं असर्षन करते हैं कि हाँ तुम यज्ञ करो अग्निहोत्र कहता है मुझे अग्नि की उपासना करेंगे तो वो कहते हैं ओम यानी वो फिर असर्शन करते हैं तस्दीक करते हैं उसको स्वीकृति देते हैं इसलिए ओम को अनुकृति कहते हैं अनुकृति का मतलब होता है सम्मति सूचक शब्द आपने हर भाषा में या हर धर्म में सम्मति सूचक शब्द होते हैं जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं आमीन मुस्लिम बोलता है इर्शाद ऐसे यहाँ पर एक ऋषि रिश, होता है वो हर बात पर क्या बोलता है ओम ओम का मतलब मैं सहमत हूँ परमेश्वर करे ये बात ठीक हो ईश्वर करे ये ब्रह्म की इच्छा के अनुकूल हो जो मैं यज्ञ करूँ वो सफल हो परमेश्वर को प्रसन्नता प्राप्त हो और मेरा कार्य पूर्ण हो मेरे अगर लौकिक या पारलौकिक जो भी कामना हो उस कामना की पूर्ति हो यजमान की जो भी इच्छा हो पूर्ति हो इसलिए वो ऋतुक ओम का उच्चारण करता है वो ओम अग्निहोत्र के लिए भी जब आज्ञा देता है ऋषि तो ओम का उच्चारण करता है शस्त्रों की पूजा जो की जाती है उसमें फिर ओम शोम इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है इसलिए ओम ईश्वर का आसरा है जब ओम कहते हैं हम तो परमेश्वर को सर्वोच्च परमेश्वर का स्मरण करते हैं क्योंकि सर्वोच्च परमेश्वर का ऐसे कोई नाम नहीं है लेकिन ओम एक ऐसा शब्द है जो हमारी अंतरात्मा से हमको जोड़ देता है एक तरफ संसार है उसको भी जोड़ता है एक तरफ परमेश्वर है सर्वोच्च शक्ति है उसको भी जोड़ता है ओम उस चेतना का नाम है जो उस संसार की संधान है संसार का प्राण है संसार की जान है इस संसार को जो अपने आप से एक कर देता है वही ओम है इस तरह से हम ओम जब कहते हैं तो एसर्ट करते हैं एसर्शन करते हैं कि परमेश्वर के नाम पर हम कोई काम आरंभ करें ओम जब कहते हैं तो हम ये तय करते हैं कि हम परमेश्वर के अनुकूल कार्य करना चाहते हैं हम उससे कोई विरोध नहीं लेना चाहते हैं जब हम संसारी काम करते हैं तो कभी कभी हमको डर होता है कि इसमें कोई विघ्न ना आ जाए हमको डर होता है कि ईश्वर हमारे किसी कार्य से नाराज न हो जाए तब हम उसके लिए ओम का उच्चारण करते हैं इस तरह से ओम के रूप में हम सर्वोच्च शक्ति की उपासना करते हैं सर्वोच्च ईश्वर की उपासना करते हैं या सर्वोच्च ब्रह्म की उपासना करते हैं तो ओम ब्रह्म का स्वरूप है और वो समस्त अभिव्यक्त संसार का मूल आधार है इस तरह से हमने शब्दों के रूप में अर्थों के रूप में ये समझा फिर ऐसे समझा कि जैसे व्यारहतियों के रूप में समझा फिर तक के रूप में समझा ओम के रूप में समझा ये शिक्षावल्य हमको वो योग्यता प्रदान करती है कि ये हमारी दृष्टि में एक अभिन्नता पैदा हो जाए हमारी दृष्टि में एक लोच पैदा हो जाए हमारी दृष्टि में एक पहनापन आ जाए कि हम जो कुछ देखें वो हमारी दृष्टि से ब्रह्म ओझल ना हो अन्यथा हम जब संसार में उलझने के लिए आँखें काफ़ी है जब संसार में हम कुछ देखते हैं तो हम उलझ जाते हैं ये अपना है पराया है ये अच्छा है बुरा है लाल है पीला है मेरे पसंद का है मुझे ना पसंद है इस तरह से समस्त भिन्नता भरा संसार हमको दिखाई देता है और हमको तुरंत तत्ण वो अपनी ओर खींच लेता है लेकिन जब हमारी दृष्टि उस अभिन्नता का पैनापन लिए इस संसार को देखती है तो फिर हम उस संसार में समस्त अभिव्यक्ति में कर्ता को देखते हैं हम अभिव्यक्ति को तो देखते ही हैं लेकिन उस अभिव्यक्ति करने वालों को हम कविता को तो देखते हैं लेकिन उस तो कवि को भी देखते हैं तो परमेश्वर सबसे बड़ा कवि है और सबसे बड़ा कथाकार है सबसे बड़ा रचनाकार चित्रकार है और उसको इस रूप में हम यहाँ पर उसके चित्रों से उसके संगीत से उसकी कविताओं से उस रचनाकार को जानने का कोशिश करते हैं यही शिक्षा है तो आज की बात अपनी हम यहीं पर समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गु नारायण नारायण नारायण गु नारायण नारायण नारायण गुर नारायण नारायण नारायण सदगुरु जय सखी सरकार की जय कुणता की जय ओं भद्रम कर्णभि शृणुयाँ दवा मृत्र पशेमार्शीजत्रात्री रंगस्तुष्वास्तनुभमयी युना सौवीर कर्वावहे महाविद्विषावहे ंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति नूषाषा स्वस्ति नक्षमें स्वस्तिनो बृहस्पतिर्द पूर्णमद पूर्णमेदा पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति